सत्यवती जगत हृदय जगत्सर्ग सर्गारे नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम प्रेरणया प्रवर्तिहरा तो गोपी कदम वंदे श्रीचतन्यदेव श्रीगुरोप श्री सजीवं आजानुलंबित बितुज कनकाव संकर्तन कमलायताक्ष विश्वभरौ जगतप्रिय युगधर्म पालौ वंदे जगत्वतामस्कृत करौ। नरम नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासम तय मुदीर नारायणा नम नरोत्तमाय नमः नम दिव्य नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मा वक्षे सनातनाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुगम सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मतेर्दयांदरा बुलवृंदवन की जय श्री गुरुदेव परम मंगल श्री, बढ़ा हुआ है श्री माधव महोत्सव महाकाव्य जिसमें शिव प्रिया जी श्याम सुंदर के पास आप अभिसार कर रही हैं श्रीमत वृंदावन मार्ग में पधार रही हैं श्री स्वामिनी समय अभिशार धार श्रृंगार धारण करके कुंज गली में हो केसर में हो वे नागल नागरट के निकट निकटी तट पर यमुना तट पर बइस के निकट जब श्री प्रिया पधार रही हैं आम्र में श्री श्यामचंदर विराजमान हैं वहां पधार रही हैं उनके अभिसार की शोभा का वर्णन कर रही हैं प्रिया जी पधार रही हैं और उनके अभिसार की शोभा का श्री जीव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं चौबीसवें श्लोक में द्वितीय स्वर्ग के निरूपण कर रहे हैं पिछली बार ये निरूपण कराए थे तेईसवें श्लोक में स्वयं महा प्रेम विकार नद्या कि श्री में महाप्रेम का जो विकार प्रेम का जो उल्लास है वो ही एक नदी के समान है श्री प्रिया उसमें एक नाव के समान है और जैसे नदी प्रिय सिंध वेपी कृष्ण रूपी सिंधु की ओर बहि हुई चली जा रही हैं जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है ऐसे श्रीप्रिया श्री श्याम सुंदर की ओर अभिसार करती हुई चली जा रही हैं। तस्या रस अराल दशावशा वो जो महाप्रेम विकार रूपी नदी है वो विकार नदी टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि रस की रीति सदा टेढ़ी है अहे रिव गति प्रेमण स्वभाव कुटला भवे तो वो प्रेम विकार नदी अत्यंत अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी है और इसीलिए अराल दशा में अराल माने बकर दशा में टिढ़ी मेढ़ी दशा में श्री राधे का पधार रही हैं सियाद अतीब तस्यात्म गुण विकृष्टा फिर भी श्री श्याम सुंदर के आत्मगुण निज गुण उनके द्वारा आकर्षित हुई वे बही हुई चली जा रही हैं प्यारे के पास में एकदम उड़ी हुई जैसे शाम सुंदर के पास में चली जा रही हैं। अब श्री प्रिया की शोभा का वर्णन कर रहे हैं प्रिया कहती हैं, बोले अरी सखी देख अशी अंश स्तुरी अयम अभूत पदे स्मिन तथार्ध बद जायते स्म ऐसा पूर्ति ही समात अपनी तो ध्वस्त संख्यम बोल ये जो मार्ग इतना लंबा था इस लंबे मार्ग को अरे सखी मैंने ये जो कदम रखा इस कदम के साथ ही साथ देख प्यारे के मार्ग का एक चौथाई भाग मैंने पूरा कर लिया क्या एक एक कदम गिन नहीं है एक एक कदम की गिनती है तो शिप्रिया कह रही हैं कि अंश अयम अभूत पदे अस्मिन इस डग को रखने के साथ में इस इस चरण को रखने के साथ में इस कदम को रखने के साथ चौथाई जो भाग था वो मार्ग का पूरा कर लिया तुरी माने चौथाई तो चौथाई भाग तुरिय भाग ये पूरा हो गया है चौथा चौथांश तथा अर्धमेतत ले अब तो आधा मार्ग पूरा हो गया ये चौथाई मार्ग पार किया था तथा अर्धम अब आधा मार्ग जो है वो आधा मार्ग मैंने पूरा कर लिया बत जायते ये मार्ग लो आधा पूरा हो गया ऐसा पूर्ति और बस आधा रहा है ये पूर्ति अभी हुई यू अभी पहुंची एसाच पूर्ति समात ये पूर्ति भी होती जा रही है इथम विचित ऐसा विचार करते हुए त्वर्याध्व संख्याम श्री स्वामिनी अध्व संख्या को मार्ग की संख्या को शीघ्रता से पूरा कर रही है त्वरिया त्वरा पूर्वक वे संख्याम मार्ग की संख्या को पूरा कर रही हैं कितनी उत्सुकता है कि बस अभी पहुंची अभी पहुंची अभी पहुंची ये विचार कर रही हैं तो अंश अयम अभूत पदे स्मिन इस पद माने इस चरण निक्षेप के साथ ही साथ ये चौथाई भाग पूरा हो गया तथा अर्धम एकतावत तथा अर्धम एक तथ जो आधा भाग है वो इसके साथ में पूरा हो गया इसके साथ में आधा भाग पूरा होता जा रहा है एशाच पूर्ति और ये मार्ग पूरा होने पे आया इथम विचित ऐसा विचार करते हुए ही शीघ्रता के साथ में अर्ध संख्या मार्ग की संख्या पूरी करती हुई चली जा रही हैं मार्ग की दूरी की गिनती रखती हुई श्री प्रिया चली जा रही हैं कि कितना मार्ग पूरा हुआ रास्ते में कहती जा रही हैं कि वृंदाट भी कुमाट बी सा पुरश्च्यम सरहोम कुंजम बोले अजी सखी ये आई वृंदावन जब वृंदावन आया तो कह रही है कुसुमा ये आई अब फूलों की बगीचा कुसुमा अटवी जो है वो फूलों का बगीचा ये आया अब फूलों का बगीचा आ गया तो कह रहे बोले बस बोला सामने दिख रही होगी आने वाली है अभी रहो निकुंजम वो रह निकुंज जो है वो भी सामने आने वाली है कितनी उत्सुकता के बृंदाटवी एम कुसुमा ये वृंदावन आया ये फूलों की अटबी आई और क्रमात्थे और ये पुरुष यश्याम स रहो इस फूलों की अटबी के सामने ही यह एकांत की नुकुंज भी सामने ही दिखने वाली है रहो नुकुंज रहम एकांत एकांत नुकुंज भी निवृत नुकुंज भी ये सामने दिख रही है ततश्य पुष्पा शैयाम अनु ये पुष्प शैया के ऊपर पुष्प पुष्पय्या वहां पर सखियों ने तैयार करके मंजूरियों ने तैयार करके ये पुष्प पुष्पय्या रखी होगी और अनु नागरों श्री प्यारे भी नुकुंज मंदिर के पास उस शैया के पास में ही कहीं विराजमान होंगे अनु नागरह उनके निकट ही वे नागर शिरोमणि भी विराजमान हो रहे हो रहे होंगे क्रमादिति ही प्रांग मन से आंति ये पहुंचेंगी उसके पहले ही मन के द्वारा ये निरुद्न कुंज में पहुंच गई हैं ये पुष्पया उनके से सुसज्जित उस कुंज पर ये पहले ही पहुंच गई हैं तो क्रमादिति क्रम का करके प्रांग मनसही भी आंति ये पहले से ही मन के द्वारा उस ओर चली जा रही हैं ऐसी इनकी अपूर्व दशा है वृंदाटवी ये वृंदावन है वृंदावन में लो ये आ गई फूलों का अटबी फूलों का बगीचा फिर फूलों की अटबी फूलों का बन आ गया फूलों के बन के आने पर पुरश्च यश्यम इस पुष्प अटबी अटवी माने पुष्प बन इस पुष्प वन के सामने ही वो रहो निकुंज वो मिलन कुंज आ गई उस मिलन कुंज में तत्पुष्पुष्पैया वो शय्या रही उस शय्या में भी अनु ये वो प्यारा रहा ऐसा विचार करते हुए ये क्रमाद अति ही प्रांग मन सही भी आनती क्रमशः ये एक एक स्थान को पार करती हुई अति मन अतिक्रमण करती हुई मन सही व आंती मन के द्वारा ही अपने अभिष्ट स्थान पर पहुंचती हुई विराजमान हो रही हैं। अपने उस गंतव्य को डेस्टिनेशन को प्राप्त करने में इनको बिलंब नहीं है ये लगा है ये पहुंची ये पहुंची ये पहुंची यही प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। मन सही व आंती मन के द्वारा पहुंच जाती है मन उसकी गति बहुत ज्यादा तेज है मत स्फूर्ति तह तलासपूर्ति सागरी या स्फूर्ति दृशीति स्वप्ने स्वप्न ही साक्षात इव अने सहागतेनो श्री राधिका सोच रही हैं कि मस्फूर्ति तस्त बिलास पूर्ति ही अरे सखी प्यारे मेरे वियोग में कितने व्याकुल हो रहे होंगे मेरी स्फूर्ति मात्र से ही तस् विलास पूर्ति ही उनके विलास की पूर्ति हो जाएगी मैं वहां जा रही हूं मेरी स्फूर्ति मात्र से ही उनके विलास की पूर्ति हो जाएगी सा नागरी या स्फूर्ति दृशि यदि कोई भी गोपी उनको दिखे तो मन में विचार कर रहे हैं शाह ये कहीं मेरी प्रिया विश्व राधिका तो नहीं है ये श्याम सुंदर विचार कर रहे हैं शाह या स्फूर्ति दृषि आंखों के सामने कोई भी वस्तु आए कोई लता भी हिलती हुई आप लगे तो श्री श्याम सुंदर को ये लग रहा होगा कि अरे ये तो वो प्रिया ही आ रही हैं तो पत्ते के हिलने पर भी लता के हिलने पर भी प्रिया के आगमन की वे कल्पना करते हुए उत्सुक हो जाती है तो नागरी ये वे ही परम रस की पोषण करने वाली परम चतुरा श्री प्रिया है या स्फूर्ति दृषि जो मेरी आंखों के सामने इस समय विराजमान हो रही है स्फुर्त हो रही हैं अर्थात कोई भी वस्तु आए उसको वे प्रिया करके ही मानते हैं प्रत्येक वस्तु को प्रिया करके भी जानते हैं विनय में माना स्वप्ने पे केलिम और वे स्वप्न में भी आहा मेरे साथ में मिलन प्राप्त करने की कल्पना करते हुए स्वप्न में ही मेरे साथ में रास बिलास इनका दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं विनिर्माणा निर्माण करते हुए स्वप्ने भी स्वप्न में भी मेरे साथ में रास बिलास इनका दर्शन करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं और साक्षात एवं अनेन शहागतें malaise... आज इस स्वप्न के साथ में उनको मैं साक्षात एवं साक्षात आई हुई सी प्रतीत होती हूं साक्षात एवं अनेन सहागते अरे सखी स्वप्न के साथ में आई हुई मैं साक्षात ही दिखती हूं स्वप्न में यदि मैं आती हूं तो प्यारे इसको साक्षात करके ही मानते हैं तो साक्षात एव सा, माने स्व ये जो स्वप्न हैं इस स्वप्ने के साथ में मुझे साक्षात आया हुआ स्वप्न को स्वप्न नहीं मानते हैं बल्कि वे साक्षात करके ही मांग रहे हैं तम बारे दाभम विधवक्र मुद बदनाम्बरम लोचन लोल तारम मुस्फरंतम दधती स्वभाव अंतश्चरम विष्णुपदाए माना सारी सखी हंस रही है बोले अली सखी हंस क्यों रही है तू तो ये कह रही है श्याम सुंदर तुझे देख रहे हैं हमको वास्तविक बात हम जानती हैं श्याम सुंदर तुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं बेजाने परंतु तो हम ये जानती हैं कि तू श्याम सुंदर को सामने जरूर देख रही है जरा सा कोई हिलता भी है तो तू श्याम सुंदर को जोर देखने लगती है तू तो कल्पना कर रही है कि श्याम सुंदर मेरी ऐसे बाढ़ देख रहे होंगे ऐसे बाढ़ देख रहे होंगे परंतु तो वे जाने बाढ़ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं परंतु तो तू उनकी बात अवश्य देखती हुई विराजमान हो रही है तो सखी उस समय मानो मन में विचार कर रही है कि तब बारे दाभ हम अरे सखी श्री शाम सुंदर का साक्षात दर्शन कर रही है शाम सुंदर कैसे हैं? वाविद आभम वाविद माने बादल उनके समान जिनकी अंगकांति है मेघ के समान अंग कांति वाले श्याम सुंदर को तू विद्युत भक्त्रम, विधु वक्तम जो चंद्रमा के समान मुख वाले हैं विधु चंद्रमा उनके समान भक्त्र माने मुख्यत वृद्धनाम्बरम जिन्होंने उदित उदित होते हुए सूर्य के समान पीतांबर को धारण कर रखा है अर्थात केसरी रंग के वस्त्र को जिन्होंने उदित होते हुए सूर्य की कांति के वस्त्र को जिनशी श्री ने धारण कर रखा है उदित माने उदित होते हुए वृद्ध मन सूर्य उनके समान अंबर को जो धारण किए हुए हैं लोचन लोल तारम जिनके नेत्र बड़े चंचल होकर के विराजमान है लोचन लोल तारम जिनके नेत्र परम चंचल होकर के विराजमान है और श्याम सुंदर कहते हैं कैसे हैं मूस स्फुर जो तेरी आंखों के सामने ही स्फुरित हो रहे हैं दसती सुहावत अरी सखी अपने स्वभाव के कारण उन श्री श्याम सुंदर को अपनी आंखों के सामने ही स्फुरी होता हुआ देखती है अंतरम विष्णुपदाय मानम आज तेरे हृदय में हृदय रूपी विष्णुपद माने आकाश में आज श्री श्याम सुंदर विष्णुपदाए मानम आज तेरे हृदय रूपी आकाश में वे श्री श्याम सुंदर आज प्रकट होते हुए विराजमान है अंतशरम तेरे हृदय में ही वेशी श्याम सुंदर अपूर्व से से विष्णुपदायमान माने आकाश के समान विराजमान है तू उन प्यारे का निरंतर दर्शन कर रही है जो प्यारे कैसे हैं के तम वारिदाभ वारिद माने बादल मेघ उन मेघ के समान अंग कांति वाले हैं विधभ चंद्रमा के समान मुख वाले हैं उद्य वृद्नाम्बरम उदित होते हुए सूर्य के समान जिन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है और लोचन लोल तारम चंद्रमा के समान जिनकी ने जिनके नयन लोल तारम नयन चंचल विराजमान हैं जिनके लोल तारम नेत्र जो है वो नेत्र लोचन लोल वे चंचल हो लोचन माने नेत्र वे तार लोचन माने चंचल हो करके वे नेत्र विराजमान हैं और मोस वे प्यारे तेरी आंखों के सामने बार बार स्फुर्त हो रहे हैं दसती स्वभाव आज उन प्यारे को तू धारण करती हुई विराजमान है प्यारे को अपने हृदय में चिंतन करती हुई तू विराजमान है अंतशरम विष्णुपदाय तेरा भीतर का जो हृदय है वही है मानो विष्णुपद माने आकाश उस आकाश में श्री प्यारे को तू ही धारण करती हुई माने प्यारे का चिंतन करती हुई तू हृदय में ही विराजमान है इसलिए माने अपने स्वभाव के कारण चरम विष्णुपदाय मानम जो विष्णु जैसे हैं माने नारायण जैसे हैं अथवा जो तेरे हृदय आकाश में सूर्य के समान है विष्णु शब्द के दो अर्थ पद कहते हैं आकाश को और पद का एक दूसरा अर्थ हुआ विष्णु के चरणों को तू अपने हृदय में धारण कर रही है मिलाकर के अर्थ हो जाएगा हृदय रूपी आकाश में सूर्य के समान तू श्री कृष्ण का ध्यान कर रही है विष्णु माने सूर्य विष्णुपद माने आकाश तो विष्णुपदाय मान माने अपने हृदय रूपी आकाश में विष्णुपद में तू उन विष्णु का ही स्वभावता ध्यान करती हुई विराजमान हो रही है तो विष्णुपदाय माना आज विष्णु को अपने हृदय में स्थान देती हुई हृदय आकाश में विष्णु को ही स्थान देती हुई दधती धारण करती हुई तू तो विराजमान हो रही है तो अंतश्चरम माने मन में भीतर तक विष्णु पदाए माना माने तेरे हृदय को आकाश बनाती हुई तू तो दधती अपनी ओर से जोड़ेंगे तू तो विष्णु को ही अपने हृदय में धारण करती हुई विराजमान हो रही है श्री प्यारे का निरंतर चिंतन करती हुई हृदय आकाश में तू तो प्यारे का चिंतन करती हुई विराजमान हो रही है तो अश्चिरम माने अपने हृदय में विष्णुपदाए माना हृदय को ही विष्णुपद माने आकाश बना करके उन विष्णु को ही दधती माने धारण करती हुई तू बिरा हो रही तम बाल दाहम मेघ के समान जिनकी अंगकांति है चंद्रमा के समान जिनका मुख है जिन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है जिनके चंचल नेत्र हैं वे प्यारे तेरे हृदय में बार बार स्फुरीत हो रहे हैं ऐसे उन प्यारे को विष्णुपदाए माना अपने हृदय को ही विष्णुपद अर्थात आकाश बना करके उन प्यारे को स्वभाव अंतर दधती अपने स्वभाव के अनुरूप तू हृदय में ही ध्यान करती हुई विराजमान हो रही है जैसे आकाश में विष्णु विराजमान है सूर्य विराजमान है ऐसे तेरे हृदय में भी वे विराजमान है तो पद माने आकाश और विष्णु माने श्री कृष्ण सूर्य के समान श्री कृष्ण तेरे हृदय में वे विराजमान वे वे है विष्णुपद आय मान पश्चिम किम वेद में खरग से चारा ऐसे सखियों की वार्तालाप हो रही है श्री प्रिया व्याकुल होकर के उस समय सखी से पूछती हैं कि पश्यानी किम बोले अरे सखी क्या मैं श्याम का दर्शन करूंगी पश्यानी किम क्या मैं श्याम का दर्शन करूंगी वेद में खगत हाय क्या मैं उनको जानती हूं खगत से दो मर्म पर्ण भिन्नम अब यदि पक्षी भी यदि आकाश में चले उड़े और पक्षी के उड़ने से दो मरम पर्ण भिन्नम यदि पंखों का यदि पक्षियों का समूह पत्तों का समूह यदि मर्मर ध्वनि भी करे तो खगस्य चारा माने पक्षी के आकाश में उड़ने पर मरमर पर्ण बृंदम दो मरमर ध्वनि करते हुए यदि पर्ण बृंदम पर्ण माने पत्तों का समूह यदि मरमर स्वर करते हुए यदि दो धुए थे यदि कापे भी तो भी पश्चात किन अरे सखी क्या प्यारे आ रहे हैं क्या क्या मैं उनका दर्शन करूंगी क्या पत्ते के हिलने पर भी वे ऐसी उत्सुक उत्सुक हो जाती हैं कृष्ण से किंबा ये क्या कृष्ण हैं कृष्ण से किंबा पे दृष्टि नष्टम हाय क्या मैं प्यारे को देखूंगी प्यारे आगे क्या आगे आगे क्या प्यारे को दृष्टि नष्टम ऐसे किंबा मैने अथवा प्यारे कभी दृष्टि नष्टम दृष्टि से यदि ओझल हो जाए प्यारे कभी दृष्टि ओझल दृष्टि नष्ट मैं दृष्टि से यदि ओझल भी हो जाए तो शोचंती अन प्यारे को अन ईह न देख करके अनिह मने प्यारे का दर्शन न करके दृष्टि नष्ट दृष्टि से दूर हो जाने पर प्यारे को अनीह माने न देख देख करके शोचन ये सोच करने लगती हैं लव कम प्रयाणे एक लव के लिए भी यदि प्यारे प्रयाण करें कहीं दूर चले जाएं और उनको अनिह ये यदि देखे नहीं लव मात्र के लिए भी तो आज ये व्याकुल हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि कृष्ण से किम्बा इत्यपि अरे प्यारे कहा चले गए कहा चले गए क्या प्यारे का मैं दर्शन नहीं करूंगी ऐसा कह करके व्याकुल हो जाती हैं पश्याम किम में हाँ, क्या प्यारे का मैं दर्शन करूंगी प्यारे को क्या मैं जानूंगी खगस् चारात पक्षी के भी हिलने पर दो धुए थे मरमरे पर्ण यदि पक्षी के उड़ने पर मर पर्ण बृंद प पत्तों का समूह भी यदि मरमर ध्वनि करता है तो मरमर ध्वनि करने पर कृष्ण से किंबा अपे ये कहने लगती हैं बोले अरे है क्या कृष्ण का दर्शन करूंगी किम वेदमी क्या मैं उनको देख पाऊंगी ऐसा कहते हुए व्याकुल हो जाती हैं और दृष्टि नष्टम जब प्यारे दृष्टि से दूर हो जाते हैं तो अन एहा प्यारे का दर्शन न करके लवकम प्रयाणे एक लव मात्र के समय भी जब तू अभिस कर रही है उस प्रयाण काल में लव मात्र के समय भी प्यारे का दर्शन न करके शोचंती तू शोच को करने लग जाती है शोक करती हुई विराजमान हो जाती है तो पक्षी के चलने पर पंखों के पत्तों के समूह का मरमर करके हिलने पर भी व्याकुल होकर के राधिका कहने लगती हैं कि आहा प्यारे का क्या मैं दर्शन करूंगी क्या मैं उनको जान पाऊंगी ऐसा कहकर के व्याकुल हो जाती हैं और फिर दृष्टि नष्टम प्यारे जब आंखों के सामने से चले जाते हैं भावना में जो दर्शन दे रहे हैं उस भावना से प्यारे जब चले जाते हैं तो शोचंती ये अत्यंत अत्यंत शोक करने लगती हैं और अनेको माने प्यारे को न देख कर के लव का माने लव मात्र भी प्यारे को न देख कर के प्याणे माने अभिसार के समय प्यारे को न देख कर के शोक करने लग जाती हैं शोचंती स्थित होती हैं, शोक करती हुई स्थित होती हैं ये कुलक है उस समय श्रीप्रिया अत्यंत अत्यंत ग्लानि से युक्त हो जाती हैं। जगलव ये अंतिम में ये बत्तीसवें श्लोक में एक क्रिया आएगी तो शोचंती जगलव जगलव क्रिया जो है वो बाद में आएगी वो ये दस श्लोकों का कुलक है दस श्लोकों के बाद में क्रिया आएगा बाकी पूरा होगा परंतु तो तो तो तो शिवप्रिया जी की शोभा का वर्णन बोई चल रहा है कि शोचंती श्रीप्रिया शोक से युक्त हो जाती हैं लव लव मात्र को प्राप्त करके भी प्रिया शोक से युक्त हो जाती हैं कृष्णो अब अभिसार की शोभा का भी वर्णन कर रहे हैं श्रीप्रिया उनकी भाव दशा कैसी है उसका वर्णन कर रहे हैं कृष्णो आली जन हम पट बोले प्यारे अभी अभी तो सामने दिख रहे थे अब प्यारे कहा चले गए और ऐसा कहते हुए श्यामचंद्र कभी इनको दिख रहे हैं दिखते दिखते ये पहले तो कहीं पत्ता भी हिले तो इनको कल्पना होती है कि प्यारे ये अब सामने दिखेंगे कह रही क्या प्यारे का मैं दर्शन करूंगी फिर कह रही है प्यारे को मैं जानती हूं प्यारे को देख रही हूं फिर प्यारे जब अंतर्धान हो जाए तो ये व्याकुल होकर के कहने लगे और शोक करने लगे बोले हाय प्यारे कहाँ चले गए नष्ट दृष्टि होने पर माने नेत्रों से दूर होने पर यह व्याकुल हो जाए और फिर जब प्यारे दूर हो गए तो उस समय सखी से कह रही है बोले अरे सखी मैं जानती हूं जानती हूं प्यारा जाएगा नहीं वो केवल मुझे हैरान करने के लिए मुझे व्याकुल करने के लिए प्रयास करने के लिए वो छिपा हुआ है वो यहीं कहीं छिपा हुआ है सो कृष्ण आयम आली जन वंचन आयो बोले अरे सखी हम सखी गणों को वंचित करने के लिए वे कृष्ण निलियो इस समय छुप करके बैठ गए हैं प्यारे कहीं गए नहीं है प्यारे हमको वंचित करने के लिए ही कहीं छुप करके बैठ गए हैं कृष्ण एयम आलीजन वंचन आयो बोले अरे सखी आलीजनों को वंचित करने के लिए वे श्री कृष्ण कहीं छुप करके बैठ गए हैं निलियो छुप करके बैठे हुए हैं मध्यम पटु तिष्ट तेनु वो अरी सखी मुझसे अपने आप को छिपाने के लिए ही अथवा माने मुझसे मिलने के लिए ही वो कहीं बैठे हुए तो नहीं है तो कृष्णो आयम आलीजन वंचन आयो क्या आलीजनों की वंचना करने के लिए प्यारे यहां छिप तो नहीं गए हैं अथवा सखी मैं जानती हूं कि वो मुझसे मिलने के लिए ही छिप करके बैठे हैं बड़े चतुर हैं दूसरी सखियों को कहीं अलग हटाने के लिए उनसे आंख बचाकर के तो वे छिपकर के बैठ रहे हैं परंतु तो मुझसे मिलना चाहते हैं तो महम माने मुझसे मिलन प्राप्त करने के लिए वे पट वे छिप करके यहां पर बैठे हैं तो मुझे मेरे मेरे मुझसे मिलने के लिए यह उपद अर्थ में यहां पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है मैम मन मुझसे मिलने के लिए वे यहां पर बैठे हैं पश्चामी इति अरी सखी मैं देख रही हूं अथवा कहीं प्यारे दंभ करते हुए मुझसे रूठ करके कि अरे यदि प्रिया को ढूंढना हो तो मुंह मुझे ढूंढे ऐसा विचार करते हुए दम्भ करते हुए तो वे कहीं नहीं छिप गए हैं पश्चात इति वे जरूर दम्भ करके अभिमान करके छल करके के मैं सामने नहीं आऊंगा प्रिया जब तक मेरे सामने नहीं आएंगी तब तक, तक मैं नहीं, नहीं आऊंगा ऐसे दम्भ करते हुए वे कहीं छिप करके बैठ गए हैं ऐसा कहते हुए साच बकरा सखी सुपित श्री प्रिया सा अपने मुख को फेर करके श्री विशाखा के कान में इस तरह के वचन कह रही हैं सखी के कान में इस तरह के वचन कह रही हैं साची माने झुके हुए वक्रा माने मुख अपने मुख को झुका करके अच्छा सखी की तरफ मुख फेर करके सखी के कान में कुछ ऐसे वचन कर रही हैं और सखी सु स्तोवाना। सखी स्तोवाना के सामने तमाल वृक्ष जो है उनकी स्तुति करती हुई ये बात करने लगती हैं तापिच माने तमाल कभी तापिचकुलम वृक्षों का जो समूह है तमाल वृक्षों का समूह उसकी स्तुति करती हुई ये सखी से कुछ वचन कहने लगती हैं मानो कह रही हैं अभी सखी ये तमाल के वृक्ष बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने श्याम सुंदर की सी अंग कांति पाई है और ये श्याम सुंदर की सी अंग कांति प्राप्त करके देख मुझे प्यारे की रूप माधुरी का दर्शन करा रहे हैं तो कृष्ण एयम अली सखी देख देख, देख यही सामने प्यारे हैं कृष्णु अयम आली जन ये अन्य सखियों की वंचना करने के लिए प्यारे प्यारे जरूर कहीं आसपास ही छिप गए हैं है। मेरी प्रतीक्षा देखते हुए ही किसी कुंज में बैठे होंगे मैं पटु पटु मन चतुर होकर के मैम माने मेरा नु मेरी प्रतीक्षा देखते हुए वे विराजमान हैं ये मेरी प्रतीक्षा देखते हुए यहां पर विराजमान हो रहे हैं तो कृष्णो आयम यही कृष्ण है आली जन बंशन आयो जो कि सखियों से छिपने के लिए मिली महम मेरी प्रतीक्षा देखते हुए छिप करके बैठे हैं मैं यम पटतृष्ठते नू मेरे लिए प्रतीक्षा करते हुए जो यहां पर कहीं छिप करके बैठे होंगे पश्चा दम्भात इत अरी सखी कहीं वो ये कह रहे होंगे दम्भ धारण करके कि प्यारी मुझे ढूंढे तब मैं बाहर आऊंगा पश्चाम दम्भात मैं प्यारी को देखू कि वे आती हैं कि नहीं ये प्यारी की मेरी परीक्षा करने के लिए छुप करके बैठे हैं पश्यामी दंभ धारण करके मैं प्रिया पश्चिमी देखूंगा, देखूंगा आती है कि नहीं ऐसा विचार करके प्यारे यहां बैठे होंगे अरे सखी साच बकरा ऐसा कहते हुए सखी सुपिच कोलम वे तमाल वृक्षों की स्तुति करती हुई सखी के सामने विराजमान होंगे कि आहा ये तमाल वृक्ष बड़े धन्य हैं जिनको श्याम सुंदर ने अपनी रूप कांति दी और तमाल वृक्षों को प्यारे को छिपने के लिए स्थान प्रदान किया इस तमाल कुंज में ही प्यारे कहीं छिप करके विराजमान होंगे सो तमाल कुंजेश तमाल तापक्षम कुल, तापिच्छ का जो कुल है तमालों का जो समूह है उसको स्तुवाना कि श्री प्यारे यहाँ पर बैठे हैं तमाल वृक्ष बड़े धन्य हैं जिनको श्याम सुंदर का संग प्राप्त हो रहा है ऐसा कहकर के तमाल वृक्ष की प्रशंसा करते हुए श्री प्रिया विराजमान होती हैं साच बकरा अपने मुख को मोड़ करके सखी के कान में कुछ वार्तालाप करती हुई तापिच्छ समूह उन तमाल वृक्ष के समूह की स्तुति करती हुई विराजमान है कि जरूर ये तमाल वृक्ष परम परम धन्य है जिनके भीतर श्री श्याम सुंदर आप छिप करके बैठे हैं पुनः सुन लें कि कृष्णो आयम आली जन बंशनायो अरे सखी वो मेरे चित्त का आकर्षण करने वाला प्यारा आली जन बंजनायो हम सब सखी जनों का वंचन करने के लिए महम पट तुतेनुपकर के महम माने मेरी प्रतीक्षा करते हुए मानो इन वृक्षों के बीच में बैठा हुआ है पश्चिमी दमभात अरी सखी उसने दंभ धारण कर रखा है कि प्रिय आकर के मुझे देखें मैं उस प्यारे का दर्शन करूंगी मैं प्यारे का दर्शन करती हूं साचे बक्तरा ऐसा कहकर के अपने मुख को छिपा करके तापुल जो हैं तमाल वृक्ष का जो समूह उस तमाल वृक्ष के समूह की श्री विशाखा के आगे किसी सखी के कान में वे प्रशंसा करने लगती हैं कि जरूर सखी प्यारे इस तमाल वृक्ष के बीच में ही कहीं छिप के बैठे होंगे आ ये तमाल वृक्ष परम धन्य है कि प्यारे को स्थान प्रदान कर रहे हैं और प्यारे ने अपनी अंग कांति इनको प्रदान की है तमाल वृक्ष टेढ़ा मेढ़ा होता है ऐसे ही श्याम सुंदर सौंदर्य के भार में कभी सीधे तो खड़े रह ही नहीं सकते हैं जब भी खड़े होंगे तो त्रिभंग ललित होकर के त्रचु मृछु होकर के कुछ न कुछ चंचलता करते हुए विराजमान तमाल वृक्ष भी श्याम होता है और श्री श्याम भी रंग में भी समान और भंगे माँ में भी तमाल वृक्ष की भंगमा ही श्री श्याम की विराजमान तमाल वृक्ष टेढ़ा होता है तो ये भी जब भी खड़े होंगे उस समय त्रभंग ललित होकर के खड़े होंगे तो आइए तमाल वृक्ष इनकी स्तुति करते हुए कि प्यारे इन तमाल वृक्ष के पीछे ही छिप करके जरूर खड़े हुए हैं ऐसी स्तुति करते हुए ये विराजमान हो रही हैं स्वयं स्मरोमाम ब्रजनागरी दिधीषते हंसत् सखी समक्षम् ऐसा कहते कहते शिवप्रिया कहीं भाव राज्य में डूब जाती हैं और उस समय विशाखा से कहती हैं बोले अरे विशाखा अपने सखा को रोक ले रोक ले जैसे इनके तो कोई लगता ही नहीं है अरे विशाखा अपने सखा को रोक ले रोक ले देखिए नहीं मानता है स्वयं स्मर हाय नागरिणाम स्मर ये वृज सुंदरियों का कामदेव ये जो श्याम सुंदर है तेरा सखा माम दिधीर हंत सखी समक्षम देख इसको रोक ले रोक ले ये सखियों के सामने भी माम दिधीर मुझे पकड़ना चाहता है माम दिधीषते मुझे पकड़ना चाहता है स्वयं मन ये श्याम सुंदर जो कैसे हैं ब्रज ब्रजनागरी स्मरा, ब्रज गोपिकागणों के कामदेव स्वरूप हैं। ऐसे ये श्याम सुंदर माम सखी समक्षम मुझे सखियों के सामने ही दिधीषते हंत आज सखियों के ही ये मुझे अपनी भुज में बांध लेना चाहते हैं ऐसा कहते कहते श्री प्रिया उस समय श्री विशाखा से कहती है कि अरे इस अपने चंचल सखा को रोकना रोकना भ्रमाद इता स्मेर सखी जना के और ऐसा विचार करके भ्रमपूर्वक के प्यारे यही है प्यारे को सामने देख करके भ्रम में ही प्यारे का दर्शन करके भ्रमात्ता स्मेर सखी जना के मुस्कराती हुई जो सखी जन है उन सखी की गोदी में सखी के से लिपट करके श्री प्रिया शंका शंकाकुल होकर के सखी के पीछे छिपना चाहती हैं दौड़ करके सखी के पीछे छिपना चाहती हैं बोले अरे सखी अरे विशाखा इस अपने चंचल सखा को रोक ले रोक ले ऐसे निलीय माना छिपने की इच्छा से के सखी के सखी गणों के पीछे आकर के ममंक्षु ये छिपना चाहती हैं डूबना चाहती हैं सखियों के बीच में खो जाना चाहती हैं माने छिपना चाहती हैं नीली माना छिपने का प्रयत्न करते हुए ममंक्षु माने डूब जाना चाहती हैं सखियों के बीच में स्वयं स्मरा माम ब्रज नागरी ब्रिजनागरियों का यह कामदेव विधिशतें हंत सखी समक्षम मुझे सखियों के सामने ही अपनी भुजपाश में बांध लेना चाहता है ऐसा कहते कहते भ्रम में मिलन प्राप्त करके श्री प्रिया उस समय एकदम व्याकुल हो जाती हैं और भयभीत होती हुई स्मेर सखी के सारी सखी हंस रही हैं स्मेर मन मुस्करा रही हैं सखी तो मुस्कराएंगी तो सखी गण तो अपूर्ण रूप से मुस्करा रही हैं और स्मेर सखी जनाते मुस्कराती हुई सखियों के पास में आकर के उन सखियों के अंके सखियों के पीछे शंकाकुल होकर के ममंक्षु मन डूब जाना चाहती हैं नीलियमाना छिप करके अपने आप को डूब जाना चाहती हैं अपने आप को बचा लेना चाहती हैं ऐसे श्री मिलन में विरह में भी उत्कंठा के कारण ये विरह में भी मिलन का अनुभव करती हुई विराजमान होती हैं और अपूर्व रूप से श्री प्रिया को विरह में मिलन की अपूर्व अनुभूति हो जाती है तो ये ममक्षु नीलीयमान है कहीं ब्रह में आभास में मिलन या स्वप्न मिलन उस स्वप्न मिलन को प्राप्त करती हुई विराजमान होती हैं बिरह में जिस मिलन की अनुभूति होती है उस मिलन का नाम है व्याकुलता या स्वप्न मिलन भ्रम मिलन उसका नाम है भ्रम मिलन और मिलन में जिस ग्रह की अनुभूति होती है उसका नाम है प्रेम वैचित्य दोनों में अंतर है मिलन में विरह की प्राप्ति क्या है कि प्यारे कहा चले गए गलवैया दिए हुए हैं और पुकार रही है प्यारे कहा चले गए उसका नाम है प्रेम वैचित्य और विरह में जो मिलन की अनुभूति है उसका नाम है स्वप्न मिलन या आभास मिलन तो कभी आभास मिलन को प्राप्त करती हुई स्वप्न मिलन को प्राप्त करती हुई विराजमान होती है और कभी मिलन में विरह की अनुभूति प्राप्त करती है अब मिलन में जो विरह की अनुभूति है वो विरह की अनुभूति मिलन को बढ़ा करके मिलन सुख को और ज्यादा पोषित करती है तो प्रेम वैचित्र यह मिलन की अवस्था है जबकि विरह में जो मिलन है वह प्यारे की विकलता को और ज्यादा बढ़ाने वाला है तो आभास मिलन वह तो विरह को बढ़ाने वाला है और प्रेम वैचित्र व प्रेम के आनंद को बढ़ाने वाला है दोनों में अंतर है एक विरह को बढ़ाता है एक आनंद को बढ़ाता है विरह में जो मिलन होता है उसका परिणाम विरह की वृद्धि है और मिलन में जो विरह होता है उसका परिणाम आनंद की वृद्धि है दोनों में मूलभूत यह अंतर है इसलिए प्रेम वैचित्य यह मिलन की अवस्था है जबकि भावात्मक मिलन आभास मिलन यह कहीं विरह की अवस्था हो करके विराजमान है यहां पे विरह की अवस्था इनकी उत्कंठा को और अधिक बढ़ा रहा है शिवप्रिय अभिसार कर रही है अभी विरह की स्थिति है और उसमें प्यारे का जो भावात्मक मिलन है वो भावात्मक मिलन इनके विरह को और अधिक बढ़ाते हुए विराजमान होता है श्री श्याम सुंदर का विरह में जो मिलन वो तीन प्रकार का है एक है आभास दूसरा है आविर्भाव और तीसरा है आगति आभास, आविर्भाव आगति ये तीन प्रकार के मिलन है विरह है आभास का तात्पर्य है जैसे यहां पर आभास है श्याम सुंदर अभी आई नहीं है ये रास्ते में चल रही हैं। श्री किशोरी परंतु तो आभास में ये अनुभव कर रही हैं अरे प्यारी यही हैं तमाल वृक्ष को प्यारा देख करके तमाल वृक्ष की श्याम सुंदर के रूप में स्तुति करती हैं या तमाल वृक्ष की महिमा का गायन करती हुई कह रही हैं आह ये तमाल वृक्ष पाप पर, परम धन्य है जो जिनके पीछे श्याम सुंदर छिपे हुए विराजमान हैं श्याम सुंदर ने जिनको अपनी अंग प्रदान की ऐसे तमाल वृक्ष की प्रशंसा करती हुई तो यह आभास मिलन माल वृक्ष को ही प्यारा समझ लेना या भ्रम में स्वप्न में यह मान लेना कि प्यारे यहां हैं तो उसका नाम हुआ आभास आभास मिलन दूसरा है वो है आविर्भाव आविर्भाव का तात्पर्य है प्यारे इनके सामने साक्षात आविर्भूत हो जाएं जैसे श्याम सुंदर गए हुए मथुरा में परंतु गोपी का ग्रहों को आविर्भाव में अनुभूति हो रही है कि प्यारे तो हमारे साथ में खेल रहे हैं आविर्भाव का मिलन हो गया कभी स्वप्न में श्याम सुंदर का जो मिलन है वो स्वप्न का मिलन हो जाएगा वो भी आविर्भाव है साक्षात आविर्भाव भी हो सकता है स्वप्न का आविर्भाव भी हो सकता है और एक तीसरी जो स्थिति है वो तीसरी स्थिति है उसका नाम है आगति आगति का मतलब है परदेश से प्यारा लौटे तो आभाष की प्राप्ति फिर कहीं आविर्भाव की प्राप्ति आविर्भाव दो प्रकार का स्वप्न में आविर्भाव और साक्षात आविर्भाव और एक तीसरी जो स्थिति है वो तीसरी स्थिति है आगति माने शाम सुंदर स्वयं चल करके वृज में आ रही हैं तो यहां पर आभास की जो स्थिति है उसका बड़ा सुंदर ये सखीगढ़ दर्शन कर रही हैं प्यारे अपूर्ण से प्यारे का मिलन प्राप्त करके प्यारे का कहीं दर्शन करके ये प्रेम में विफल होती हुई विराजमान हो रही है और ये कह रही है कि अरी सखी ये आवास मिलन कि स्वयं स्मरूमाम ब्रिजनागरी दिधी शे देख देख अपने मित्र को रोकले रोकले अपने सखा को ये चंचल सखियों के आगे मेरा आलिंगन करना चाहता है ऐसा कहते हुए ब्रह्मा देता है भ्रमपूर्वक अनुभव करते हुए सखियों के पीछे श्री किशोरी जी छिप जाती हैं और सारी हंस रही हैं और श्री प्रिया सखियों के पीछे कहीं डूब जाना चाहती हैं छिप जाना चाहती हैं यह आवास मिलन हो गया इसी तरह से आवास मिलन है कि स्वलाल सा शंक सखी प्रेम प्रेमा भी सुम ध्रुभ भंगाकुल लोचनाउलंघित उल्ल कांत पदेन या कवि श्री श्यामचंद्र को कहीं दूर देख करके उल्ल पदेन यांतिम ये चंचल पद से प्यारे की ओर गमन करती हुई विराजमान होती हैं स्वलाल शासन की सखी स्मो सारी सखी उस समय हंस रही हैं और उस समय सब बलिहारी ले रही है सखी तेरी बलिहारी जाऊं अरे बाबरी श्याम सुंदर यहां कहा है? तू तो श्याम को तमाल वृक्ष को ही समझकर के व्याकुल हो रही है तू तो पक्षी जरा सा खड़खड़ करते हैं उड़ते हैं प्यारे की आशंका में तू व्याकुल हो रही है ऐसे सखी जब जब हंसने लगती है कभी कभी काना कहती हुई कह रही है कि अरे सखी देख प्यारी की कैसी दशा हो रही है सखी की कैसी दशा हो रही है तो स्व लाल सखी स्म जब राधा के हृदय की लालसा को देख कर के जितनी भी सखीगण, वे जब मुस्कान करने लगती है मुस्कानने लगती हैं, तो श्री प्रिया भी समय लज्जा जाती है प्रिया में लज्जा उत्पन्न हो जाती है तो स्व लालसा शंकी प्रिया की लालसा की आशंका करके सखीगण जब मुस्कराती हैं प्रिया की लालसा को पहचान करके जब सखीगण मुस्कराती हैं तो उनकी स्मित को देख करके प्रेमाभ्य सुम उपजीव्य दूरम प्रेम की असूया को देख करके ये दूर से ही भ्रूभंग रंगाकुल लोचना श्री राधिका कैसी हो जाती है भ्रूभंग माने उनकी भौएं नृत्य करती हुई विराजमान हो जाती हैं उनके नेत्र भी चंचल हो जाते हैं भ्रूभंग माने भौओं को टेढ़ा करके रंगाकुल नृत्य करते हुए जिनके आकुल नेत्र हो रहे हैं ऐसी श्री राधिका उल्लंघित उल्लल कांत पदेव यात्री आज उल्लंघित होकर के तेज गति से श्री पदन्यास करती हुई उल्ल मन चंचल चंचलता चंचल से युक्त होकर के मानो कांत पदेव यात्रि श्याम सुंदर के मार्ग की ओर कभी आगे बढ़ने लगती हैं कभी उल्ल होकर के चंचल होकर के ये श्री श्याम सुंदर के नुकुंज की ओर और, और तेज तेज चलने लगती हैं स्वस्व लाल के सखी स्मित जब सखीगण श्री किशोर जी की लालसा को देख करके परस्पर मुस्कराती हैं और काना करती हैं मानो कह रही हैं बोले अरे सखी बल्ले हरी जाऊं अपनी सखी की राधिका की ये कैसी श्याम सुंदर के मिलन की उत्सुकता में कैसी उत्सुक होती हुई चली जा रही है ऐसा कहकर के सखी जब मुस्करा रही हैं तो श्री प्रिया इन सखियों की बात को सुनकर के कुछ लजाती हुई और प्रेमा भी सूयाम उपजीव्य प्रेम की असूया उस प्रेम की असूया को बढ़ाती हुई होकर के प्रेम की असूया की ही उपजीवी बन करके माने प्रेम की असूया को ये बढ़ाने वाली उपजीवी कहते हैं किसी के आश्रय पर जीना उसको उपजीवी कहते हैं जैसे हम सब लोग कहीं ना कहीं उपजीवी हैं भाई अंध के वृक्षों के अन्ध के उपजीवी हो करके हम विराजमान हैं जितनी भी सृष्टि है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की उपजीवी हो करके बिराजमान है ऐसे ही प्रेम अभ्यसुया मुपजीवी प्रेम जो है उसकी ही उपजीवी बनकर के ये सखीगण एक दूसरे से अभ्यसुया करती हुई विराजमान हो रही हैं अर्थात ये प्रेम के सहारे ही जी रही हैं प्रेम के द्वारा ही जीवित जीवन धारण करके विराजमान हैं तो प्रेम के कारण ही इनकी असूया जी रही है माने असूया का जीवन प्रेम के कारण है जैसे हम लोगों का जीवन अन्न के कारण है भक्तों का जीवन हर नाम के कारण है जैसे संसारी जनों का जीवन वह अन्न के आधार पर है तो अन्न उपजीवी होकर के विराजमान तो वृक्ष हो गए हमारे उपजीव्य हम हो गए उपजीवी वृक्षों को कहेंगे अब हरिण जो है उसको शेर ने खाया तो शेर के लिए हरिण उपजीवी हो गया हरिण घास को खाता है तो घास हरिण की उपजीवी हो गई तो जो जिसके सहारे जीता है जीने वाला तो हो गया उपजीवी और जिसके सहारे जिया जाए वो हो गया उपजीव्य अन्न हमारा हो गया रोटी हो गई हमारी उपजीव्य और हम हो गए उपजीवी ऐसे ही असूया जो है वह तो हो गई उपजीव्य और श्री कृष्ण प्रेम वो हो गया उपजीवी श्री प्रिया में जो असूया आई वह सखियों के प्रेम के कारण असूया आई है तो प्रेमाभ्य सूया उपजीव्य आज प्रेम के प्रेम रूपी उपजीव्य के कारण जो असूया है उस असूया को श्री राधिका धारण करती हुई विराजमान हो रही है गोपियों का सखी के प्रति राधिका के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम ही मानो कारण होकर के विराजमान है और इनके हृदय में जो असूया उत्पन्न हुई वही मानव उपजीवी होकर के विराजमान है उस असूया को देख करके को ग्रहण करती हुई उस असूया को अपने हृदय में धारण करती हुई श्री प्रिया उस समय हंस रही है प्रिया सखियों को ईर्षा के साथ में भ्रुभंग रंगाकुल लोचना उस समय सखियों को कटाक्ष पूर्वक सखियों को पुनः क्रोध पूर्वक देखती हुई विराजमान हो रही हैं सखियों को टेढ़ी दृष्टि से देख करके श्रीराधिका विराजमान हो रही है भ्रुभंग रंग भात्य करती हुई रंगमन नृत्य भू का नृत्य करती हुई आकुल लोचना जिनके नेत्र लो आकुल हो रहे हैं ऐसी श्री राधिका आज सखियों के प्रेम के कारण सखी के ऊपर असूया करती हुई विराजमान हो रही हैं और उस समय उल्लंघित सखियों को छोड़ के रहने दो मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहती हूं तुम तो मेरी हंसी करती हो ऐसे कहकर के सखियों को उल्लंघित सखियों को भी छोड़ कर के पीछे छोड़ करके श्री उत्कांत, उत्का हो करके कांत पदे में अंतिम श्याम सुंदर जहां विराजमान हैं, उस कांत पद की ओर बढ़ती हुई चली जा रही हैं, कभी सखियों को छोड़ करके अकेली ही आगे बढ़ती हुई श्री राधिका चली जा रही है तो बिंब यह है कि श्री राधिका आगे बढ़ रही है सखीगणों ने राधिका की हंसी उड़ाई हंसी उड़ाई उस समय श्री राधिका सखियों के साथ में असूया मिथ्या क्रोध करती हुई श्री सखियों को छोड़कर के राधिका आगे बढ़ी उसी प्रसंग को फिर दोबारा देख ले लालसा संकी सखी स्मो श्री राधिका के हृदय में जो लालसा कृष्ण मिलन की है उस लालसा को देख करके जितनी भी सखीगण वे श्री राधिका के ऊपर हंस रही हैं बो देख सखी कैसी प्यारे के बोग में मिलने के लिए ये उत्सुक हो रही है ऐसी जब काना सखीगण कर रही हैं तो अपनी लालसा की के प्रकट हो जाने पर ये सखीगण मेरे ऊपर हंसी करती हुई विराजमान हैं ऐसी आशंका करके प्रेमा भिसुया प्रेमाभिस इन सखियों में जो प्रेम था उस प्रेम का ही सहारा लेकर के प्रेम इनका उपजीव्य है ये उसकी उपजीवी बन गई अर्थात श्री सखीगणों का जो प्रेम है उस प्रेम का सहारा लेकर के ये श्री राधिका दूरम उन सखियों से दूर हो गई पुनः सुन लें भ्रुभंगा को स्व लाल शंख सखी स्मित सखियों के हृदय में राधिका के लालसा का उद्घाटन हो गया उस उद्घाटन को देख करके ये सारी सखियां हंसने लगी काना फूसी करने लगी हंसने लगी इस सखियों की हंसी को देख करके श्री प्रिया उस समय सखियों से असूया कर रही हैं। इस असूया का कारण है सखियों का राधिका के प्रति प्रेम राधिका के प्रेम के से श्री सखियों में जो राधिका का, का प्रेम है उसके कारण श्री राधिका में आज असूया उत्पन्न हुई अर्थात इन सखियों के प्रति मिथ्या क्रोध उत्पन्न हुआ झूठ बूट का क्रोध प्रणय क्रोध सखियों के प्रति श्री राधिका ने करना प्रारंभ किया और उस क्रोध के कारण दूरम सखियों को छोड़ करके श्री राधिका आगे बढ़ी के, के अरे रहने मैं तो चली जाऊंगी ऐसा कह करके मैं तो जाती हूं ऐसा कह करके श्री राधिका उस समय कुछ आगे बढ़ी हैं श्री राधिका की शोभा कैसी हो रही है जब असुईया कर रही है सखियों के प्रति मिथ्या क्रोध कर रही हैं उस समय उनकी शोभा कैसी है भ्रूभंग अंगा रंग भों को नचाना यही है मानो एक नाटक नृत्य भों का नृत्य करती हुई आकुल लोचना चंचल नेत्र से श्री राधिका उस समय मिथ्या क्रोध दिखाती हुई मिथ्या कला करती हुई मिथ्या क्रोध करती हुई सखियों के ऊपर आकुल लोचन होकर के चंचल लोचना होकर के श्री राधिका आगे बढ़ी उस समय उल्लंघित सखियों को के झुंड को पार करके सखियों का उल्लंघन करके सखियों के घेरे को से अलग हट करके उन ललत लोभी हो करके कांत पदेवी अंतिम श्याम सुंदर जहां हैं उस ओर शिवप्रिया आगे बढ़ने लगी ऐसा कहकर ऐसा दिखाती हुई श्री प्रिया आगे बढ़ रही है और प्रिया जब आगे बढ़ रही है उस समय जगलऊ वे जैसे ही बिरा भाव उत्पन्न होता है पुनः क्लांति से युक्त ग्लानी से युक्त हो जाती है कि हा श्याम सुंदर का मिलन कब होगा कब होगा ममार्ज भाराद सांग रागम आलम लीम कुछ गौरवाच हरे अस प्रेम पदव्यम अथ उस समय किशोरी जी की इस पूरे दस श्लोकों के बाद में दसवें श्लोक में यहां पर उस वाक्य को पूरा कर रहे हैं प्रिया के अवसार की जो लीला है उसको पूरा कर रहे हैं कि आश्री प्रिया ने श्याम सुंदर के मिलन करने के लिए इतनी उत्सुकता है कि इनको कोई भी आभूषण वो भी इनको भार रूप लग रहे हैं कि हाय ये आभूषण कहीं प्यारे के मिलन में विलम्ब न करें ये काय को भार लादाई हल्की होती तो जल्दी से प्यारे के पास में पहुंच जाती इसलिए ममार्ज भारत इव सांग रागम श्री प्रिया ने जो अंगराग लगा रखा है उस अंगराग वो अंगराग भी इनको भार रूप लग रहा है और उसको भी जैसे पोच देना चाहती है परम कोमलांगी कितनी कोमलांगी हैं श्री किशोर जी स्वामी वो ये दासीगण जानती हैं जो श्री स्वामी के पीछे पंखा पंखा करती हुई चल रही हैं चमर करती हुई चल रही है वे दासी जानती है कितनी कोमलांगी है श्री प्रिया के मस्तक के ऊपर कभी प्रश्वेद आए तो अंचल से वे अपने अंगराग को अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण की हुई कुंकुम भूजाओं के ऊपर विराजमान जो चंदन के अंगद धारण कर रखे हैं उनको भी प्रश्वेद पहुंचने के बहाने पहुंच डालती हैं। हैंज भारत एवं सांगरागम के कृष्ण मिलन में ये भार कहीं बाधा न डाले इसलिए अंगराग को भी प्रश्वेद पहुंचने के बहाने अंगराग को भी दूर करती हुई चली जा रही हैं माने पहुंच दिया भारत एवं माने भार के कारण सा अंगरागम उन्होंने अपने अंग के चंदन को भी पहुंच दिया है अंगराग को भी पहुंच दिया है और आलम्ब तालीम कुछ गौरव चली तो बड़ी ऐस दिखा करके आगे के मैं तो जाती हूं मुझे तुम्हारे साथ में नहीं ना तुम तो मेरी हंसी करती हो ऐसा कह करके जा रही है परंतु तो जा नहीं सकी फिर से लौट करके सखियों के बीच में ही आ जाती हैं सखियों के झुंड के बीच में ही आ जाती हैं और सखी का सहारा ले लेती हैं श्री विशाखा का सहारा लेकर के श्री किशोर जी आगे बढ़ रही हैं मानो ऐसा लगता है कि यौवन के भार के कारण अब अकेली नहीं चल सकती हैं किसी सहारे की जरूरत है इसलिए यौवन भार से श्रमित होकर के श्री सखी विशाखा उनके का सहारा लेकर के ये चल रही हैं सखी विशाखा का हाथ पकड़ करके ये चल रही हैं तो आलम्बत आलिम श्री विशाखा जो है उनका आलम आलम्बत तो। इन्होंने सहारा लिया है क्यों बोल कुछ गौरवाच्यौवन के भार के कारण सखी का सहारा लेती हुई ये विराजमान हो रही है कुछ गौरव्य श्री अंग के यौवन के भार के कारण सखी का सहारा लेती हुई ये विराजमान हो रही है कृष्ण मिलन में भार समझ करके अंगराग को पहुंचती हुई यौवन के भार के कारण अकेले चल सकने में समर्थ है असमर्थ है इसलिए सखी का सहारा लेकर के हरे पदव्याम अथ कोमलांगी श्री श्याम सुंदर के मार्ग में ही ये कोमलांगी आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं स्त्धामुह और जैसे ही लज्जा उदय होती है जब उत्कंठा होती है तब तो तेजी से भागती है और जैसे लज्जा उत्पन्न होती है वैसे ही रुक जाती तो सिद्धामू बार बार रुक जाती हैं। इसके लिए प्रेमी जनों ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि जल की चादर में जैसे जलभृंग की गति होती है काले रंग का कीड़ा होता है काले रंग का छोटा सा कीड़ा होता है परंतु तो उसमें इतनी फुर्ती होती है भले कितना भी तेज जल का प्रवाह हो परंतु उसमें भी वो तेज चलेगा रुक जाएगा फिर तेज चलेगा फिर रुक जाएगा फिर तेज चलेगा फिर, फिर रुक जाएगा तो भृंगी कीट की गति जैसे जल के प्रवाह के बीच में होती है इसी प्रकार श्री राधिका की गति भी यहां पर हो रही है जब उत्साह उत्कंठा होती है तब तेजी से आगे बढ़ती हैं, जैसे लज्जा उत्पन्न होती है रुक जाती है और तेज प्रवाह में भी खड़े रह सकना ये उस भृंगी कीड़े की विशेषता है कभी एकदम तेज चलेगा फिर रुक जाएगा फिर तेज चलेगा फिर तेज प्रवाह में बीच धारा में भी खड़ा रहेगा रुक जाएगा ये उसकी सामर्थ्य है तो जैसे भृंगी कीड़ा तेज चलता है और रुकता है इसी प्रकार श्री राधिका कभी हरे पदभ्याम अथ कोमलांगी सद्धामहू कभी श्याम सुंदर के ऊपर पास में तेजी से उत्कंठा में बढ़ती हैं और कभी लज्जा उत्पन्न होने के कारण रुक जाती हैं। प्रेम भरेण इस प्रकार प्रेम के अधिकता के कारण अधिकता उसके कारण जगलवे क्लांति से युक्त होकर के विराजमान हो रही है ग्लानी से युक्त होकर के जगलव क्लांति से युक्त होकर के ग्लानी से युक्त होकर के विराजमान हो रही है मैंने लज्जा जब उत्पन्न हो रही है हाय प्यारे कम मिलेंगे तो ये विचार करके कहीं रुक जाती है कभी तेजी से चलती हैं तो इस प्रकार इनमें कभी चलती कभी रुकती हुई ये व्याकुलता जग मैंने श्रम प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही है जग लोग मैंने ग्लानी युक्त हो रही हैं कभी लोक वेद की मर्यादा का विचार आने पर ज्ञानी कभी विचार दूर होने पर तेजी से आगे बढ़ती हुई बिराईमान होती है दोबारा सुने के मार्ज भारा सा अंगरागम सामान्य उन राधिका ने भार के कारण अंगराग अपने शरीर के चंदन को भी ममार्ज माने पहुंच डाला कि जिससे मिलन में प्यारे के प्रति अभिसार करने में यह भार बाधक न हो आलंब तालीन कुछ गौरवाच्य कुछ गौरवाच्य यौवन के भार के कारण सखी का सहारा लेकर के ये विराजमान है आलंबत माने सहारा लिया आलिम सखी का विशाखा का कुछ गौरवाच्य यौवन भार के कारण और हरे पदव्यांगी परम कोमलांगी, कोमलांगी हैं, इसलिए श्री राधिका श्री हरि के मार्ग में कभी तेजी से जाती हैं, फिर कभी अथ स्तब्धा स्तब्धामुहु कभी स्तब्ध हो करके खड़ी रह जाती हैं, जब लज्जा विवेक उत्पन्न होता है तो खड़ी हो जाती हैं, जब लज्जा विवेक उत्कंठा बढ़ती है तो लज्जा विवेक इनको छोड़कर के आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं हैं तो में आगे बढ़ती लज्जा विवेक आने पर कभी रुकती हुई विराजमान हो रही हैं ऐसे प्रेम भरे जगल प्रेम के कारण ये ग्लानी प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही हैं और कह रही हैं कि हाय दुराप जन जन में दुर्लभ श्याम सुंदर में मेरी प्रीति अरे विधाता तूने क्यों उत्पन्न की इत्यादि इत्यादि वचन कहते हुए ये ग्लानी धारण करती हुई विराजमान होती हैं प्यारी के बहुत से वचन है ऐसे कि दुराप जनवर्तनी रतयापत्री गुरुक्त विषव मन अतीब दौस्थम गन पर वशम जनु कुलीनान नजीवत परम कुलीनान्वय न जीवत तथा परम पामों जन हाय में बड़ी भाग्यहीन हूं जो दुराप नहीं मेरी प्रीति भी विधाता ने किससे जोड़ी बोली जो दुर्लभ है जिसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है दुराप जो शाम सुंदर दुर्लभ श्याम सुंदर उनमें मेरी प्रीति हुई फिर सुहाव मेरा कैसा बना दिया विधाता ने बोले लज्जा से युक्त अपत्रपाप हुई ऐसी अपत्रपा मे लज्जा उनकी अधिकता है फिर कठिनाई और गुरुक्त विश्वसण मन अतीब दौस्तम गता हा। ये सास नंद बार बार टोके और गामबाली पास पड़ोसन ये टोके और इसलिए गुरुजनों की दुरुक्ति इनके कारण मन अत्यंत दौस्तम गता व्याकुल और हो रहा है फिर जन परवशम जन हूं मेरा जन्म भी उच्च उच्चकुल में हुआ और आज लोक वेद की मर्यादा भी है अतः जन परवशम ये स्त्री देह जो मुझे मिला ये स्त्री देह सर्वदा सर्वदा कहीं न कहीं बंधना बंधन वाले मान्यता कहीं न कहीं वर्जनाओं से सीमाओं से युक्त होकर के विराजमान परम स्वतंत्र स्त्री नहीं रह सकती है कहीं न कहीं वर्जना है इसलिए जने परवशम जन्म मेरा जन्म भी स्त्री रूप में और फिर भी जो परवशम मैं पराई परवश होकर के गुरुजनों के अधीन होकर के स्त्री होने के कारण कुलवती होने के कारण मैं विराजमान हूं परम कुलीनवय कुलीन अन्वय के साथ में कुलीन वंशों के साथ में मेरा जन्म हुआ जब मेरा जन्म कहीं शरी जनों में हो जाता तो कोई रोक टोक नहीं होती पर क्या करें यहां सामाजिक मर्यादाएं बराबर विराजमान है यहां वर्जनाएं सर्वदा विराजमान हैं तो जन परवशम जन हो परमयम कुलीनान वय इतने सारे कष्ट होते हुए भी हाय मैं जीवित हूं हाय प्यारे कम मिलेंगे ऐसे सारी कठिनाइयों को देख करके ज्लानी को प्राप्त करती हुई शिवप्रिया विराजमान हो रही है इतने में ही श्री राधिका ने वृंदावन की शोभा का दर्शन किया और वृंदावन की शोभा का दर्शन करके कह रहे हैं कि ऊर्ध्म पिका नाम बलतम चमु बोले अरी सखी वृंदावन की शोभा का दर्शनकार ऊर्धम पिकानाम बलतम चमूह ऊपर तो कोयलों की सेना घूम रही है पिकाना मान कोयल उनकी चमु सेना माने सेना विराजमान है श्री मुखई भिन्न तम ये यह श्री शिली मुख्य भोरा उनके कारण सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त है श्री मुखई भिन्न तम भोरा यहां पर सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं हंता बला भूमि तलम निरुद्धम मीना ध्वजारूढ़ पद ही अटव्याम आज कामदेव की सीमा के द्वारा मानो यह पृथ्वी भी भूमितल भी अवरुद्ध हो रहा है तो हंत अबला सखियों देखो देखो कि भूमितलम तलम निरुद्धम ये भूमि भी निरुद्ध हो रहा है किनके द्वारा बोले मीन ध्वज रूढ़ पदई अटव्याम मीन ध्वज माने कामदेव की सेना के द्वारा ये वृंदावन भी बाधित तो हो रहा है अर्थात यहां पर वीर बहुतियां वे मार्ग में विराजमान हैं जो वीर बहुत है वो वीर बहुति लाल रंग के छोटे छोटे कीड़े वो बरसात में विशेष रूप से निकलते हैं वीर बहुटी वो वीर बहुटी जो है वो विराजमान है और ये पृथ्वी के ऊपर रेंगती हुई वीर बहुतियां ये ऐसी शोभा को प्राप्त हो रही है मानो कामदेव की सेना है जो कि ध्वजा को लेकर के चल रही है तो मीन ध्वज ब्यूढ़ कामदेव के इस ध्वज को लेकर के पदई अटम ये पैरल सेना जो है वो पैरल सेना भी भूमितलम निरुद्धम भूमितल इस समय कामदेव की सेना के समान वीर बहुतियों से युक्त होकर के जो इंद्र बधु हैं इंद्र से वीर बहुटी इंद्रबधु संस्कृत में कहेंगे इंद्र और बोलचाल की भाषा में कहते हैं वीर बहुटी उन वीर बहुतियों से युक्त होकर के ये मार्ग जो है वो भी सेना के समान विराजमान हो रहा है निपुंज निकुंज पुंजान इति विक्ष साक्षात भविष्णु कृष्णाद्भुत केल जालम संलाप दक्ष सक्षा बेलंगूहम इस प्रकार श्री प्रिया जी ने निकुंज पुन्यान अति वीक्षो वृंदावन के मार्ग को पार करके सामने निकुंज पुंज का दर्शन किया जो कि साक्षात भविष्णु हूं साक्षात निकुंज पुंज का दर्शन कर रही हैं भविष्णु हूं कृष्णाद्भुत केल जालम जिसमें कृष्ण की अद्भुत केल समूह भविष्णु माने होने वाला है जिसमें कृष्ण का अद्भुत केल समूह विराजमान है ऐसी उन कुंजों का दर्शन किया और उस समय संलाप दक्ष सबय समूह उस समय समय समूह सखियों का जो समूह है वो समूह कैसा संलाप दक्ष है श्री किशोरी जी बातचीत करने में परमपरम दक्ष है ऐसा सखियों का समूह उन समूह के साथ में सहमु सक्ष उस समय श्री राधिका अपनी सखियों के समूह के साथ में एतान श्री किशोरी जी ने उस समय निकुंज पुंज उनके मार्ग को भी व्यलंघत उस मार्ग को भी कहीं पार किया तो संलाप दक्ष सबय समूह वार्तालाप करने में समूह दक्ष जो सखियों का समूह था उस सखियों के समूह ने सख्या श्री राधिका के साथ में एक विलंघतो इन मार्गों को इन कुंजियों को विलंगतो माने पार किया अब सखीगण संलाप करती हुई वार्तालाप करती हुई उस समय आगे बढ़ी अब सखियों का राधिका के साथ में जो वार्तालाप है उस वार्तालाप का आगे वर्णन करेंगे बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय ऐसे शिव अभिसार का वर्णन किया अब सखियों की जो वार्तालाप है उस वार्तालाप का वर्णन करेंगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गो गो श्री राधा रम हरि गो आधार